जिज्ञासा आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रति स्थितः मनः संयम्य मच्चित् युक्त आसीत मत्परः गीता यहाँ मच्चित् और मत्पर दोनों अलग अलग क्यों कहा है समाधान इसी श्लोक के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इन शब्दों पर विचार किया भवती कश्चि रागी स्त्री चित् न तो स्त्री में पर कोई व्यक्ति स्त्री चित्त हो सकता है परंतु वह स्त्री को ही सर्वपरि नहीं समझता भगवान की पूजा इत्यादि भी करता है जगत में राग के कारण कहीं भी हमारा चित्त बंध सकता है पर वह हमारे लिए सर्वोपरि है ऐसा नहीं होता कि आगे कहा किम ही राजानम महादेवम वा राजा को स्त्री से बढ़कर मानता है महादेव को सबसे बढ़ मानता है इस प्रकार दोनों में अंतर किया जगत में कोई रागी तचित्त हो सकता है पर तत्पर नहीं लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वह तो भगव्चित्त और भगवत पर दोनों होता है जिज्ञासा योगिनाम सर्वेशा मद्गतेनातरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मे युक्तमो मत गीता इसके भाष्य में योगिना सर्वेशा रुद्रादीत्यादि ध्यानपरायण मध्य मद्गते न मई वासुदेव अंतरात्मना इसका क्या तात्पर्य है समाधान एक ईश्वर तत्व मूल है अन्य जितने नाम रुद्र आदित्य इत्यादि सब उसकी मूर्तियां हैं राजस तामस और सात्विक श्रद्धा के अनुसार तत्तम मूर्ति से उसी ईश्वर द्वारा ही साधक फल प्राप्त करता है फल तो जैसी श्रद्धा है सात्विक राजस या तामस, उसी प्रकार का ग्रहण करेगा परंतु ईश्वर से ही ग्रहण करेगा ईश्वर ही उस साधक की श्रद्धा को वहाँ पर स्थिर कर देगा वे सब योगी हो गए क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को देवता के साथ तादात्म्य किया है इसी बात को कहते हैं योगी नाम अप जिसकी ये सब मूर्तियाँ हैं वह ईश्वर वासुदेव है जैसे सभी देवता हृणगर्भ के अंगभूत हैं एक एक तो अंग देवता हो गए और ईश्वर उन सभी में व्याप्त हो गया इसलिए कहा युक्त तो दूसरे योगी भी हुए पर यह तो युक्तम अतिशये न युक्तो मन अभिप्रेत क्योंकि शेष सभी तो एकांग युक्त है पर यह सर्वांग युक्त है इसलिए युक्त तम कहा जिज्ञासा वेदांत श्रवण करके ज्ञान को बुद्धिस्त कर लेने पर भी ब्रह्म ज्ञान के लिए उपासना की आवश्यकता क्यों होती है समाधान देखिए जो हमारा वेदांत का बुद्धिगत ज्ञान है यह माया के ही अंतर्गत है मात्र इस प्रकार के ज्ञान से काम नहीं होता क्योंकि हमारी बुद्धि में जगत की सत्यता बहुत दृढ़ता से बैठी हुई है पर शास्त्रीय दृष्टि उपासना जगत की इस सत्यता को शिथिल कर देती है यह जगत माइक है और उपासना इससे बलवान है वह उपासना भावना की प्रबलता से इस जगत को भगवत रूप में दिखा देती है राम में सब जग जानी जिस भाव शक्ति की आजकल लोग उपेक्षा कर देते हैं उसमें बहुत ताकत है भाव शक्ति का समर्थन लेकर ही इस माइक जगत में सत्यत्व प्रतीत होता है प्रातिभासिक में जो सत्यत्व बुद्धि है यही व्यवहार है वह सत्यत्व बुद्धि भाव से ही होती है और शास्त्रीय भाव उपासना से वह परिवर्तित हो जाती है अतः ज्ञान के लिए पहले उपासना की अपेक्षा होती है दूसरी बात बुद्धि के साथ एक सूक्ष्म अहमता रहती है जो बुद्धि को चालाक बना देती है सरल नहीं होने देती सरलता के बिना उसमें श्रद्धा का अभाव रहता है जो ज्ञान की स्वीकृति में बाधा बन जाता है इसलिए वेदांत ज्ञान बुद्धिस्त होने पर भी अनुभव में पर्यवसित नहीं हो पाता उपासना से यह अहमता ईश्वर को समर्पित हो जाती है जिसमें बुद्धि में तत्वग्राहिता की शक्ति आ जाती है अतः वेदांतियों को उपासना की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए